संवेदनाओं के पंख ब्लॉक की एक, एक और पेशकश दिव्य दृष्टि दिव्य दृष्टि के श्रव्य संसार में प्रसिद्ध है डॉक्टर घमंडी लाल अग्रवाल की कविता और निकट कुछ आना महक रही हो जब, जब निशिगंधा संग चांदनी झूमे चंदा और निकट कुछ आना तुम फिर और निकट कुछ आना डगमग करती नाव सांस की सपनों के तट पर बांधूंगा बिठा अंक में तुमको अपनी जीवन के रिश्ते साधूंगा निष्ठुर जग हो सोया सोया आलम सारा खोया खोया हौले से मुस्काना तुम फिर हौले से मुस्काना और निकट कुछ आना तुम फिर और निकट कुछ आना, निकट कुछ आना। मैं देखूंगा फिर यह विरहा कैसे तन को करे खोखला रच ही डाले प्रीतो वाला छोटा सा हम एक घोसला पवन झकोरे धूम मचाए हस हस मेघ मल्हार सुनाए मुख मीरा सहलाना तुम फिर मुख मीरा सहलाना और निकट कुछ आना तुम फिर और निकट कुछ आना, आना।, आना। प्रिय प्रवासी याद तुम्हारी जुदा नहीं हो पाती मुझसे कैसे गम की गठरी खोलूं कैसे सब बतलाऊं तुमसे सन्नाटे सन्ना की खिली, खिली कली हो नभ से मिलने धरा चली हो आंचल को सरकाना, सरकाना तुम फिर, फिर आंचल को सरकाना और निकट कुछ आना तुम, तुम फिर और निकट कुछ आना अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर घमंडी लाल अग्रवाल की कविता और निकट कुछ आना